श्री श्रीरामकृष्णली प्रसंग द्वितीय अध्याय गुरभा तथा विभिन्न साधु संप्रदाय अहम प्रभुः प्रभु सर्वं प्रवर्तते मजंते मं बुधा भावसमताकंपाहम्ञानज तम नाशात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता श्री रामकृष्ण देव के साथ साधुओं का मिलन कैसे हुआ श्री रामकृष्ण देव ने किसी समय हमसे कहा था के सेन के आने के बाद से ही तुम लोगों की तरह यंग बंगाल दल के लोगों का यहाँ मेरे समीप आना शुरू हुआ है इससे पूर्व कितने ही साधु संत त्यागी सन्यासी वैरागी वैष्णव यहाँ आते जाते रहते थे तुम्हें इसका पता ही क्या है रेलगाड़ी शुरू होने के बाद वे लोग इधर नहीं आते हैं अन्यथा इससे पूर्व साधु लोग गंगा किनारे होकर पैदल रास्ते से गंगा सागर नहाने तथा श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए जाया करते थे रानी राशमली के बगीचे में डेरा डालकर कम से कम दो चार दिन वे लोग अवश्य ही वहाँ रहते तथा विश्राम किया करते थे कोई कोई तो और कुछ दिन निवास करते थे जानते हो वे क्यों रहते थे साधु लोग दिशा जंगल तथा अन्न पानी की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते हैं दिशा जंगल का तात्पर्य है शौचालय के लिए सुविधाजनक एकांत स्थान और अन्न पानी अर्थात भिक्षा भिक्षान्न के द्वारा ही तो साधुओं के शरीर रक्षा होती है इसलिए जहाँ सहज ही में भिक्षा मिलती है उसके समीप ही वे लोग अपना आसन जमाया करते हैं कभी मार्ग में चलते हुए परेशान्त हो जाने पर भिक्षा का कष्ट उठाकर भी साधु लोग किसी जगह दो एक दिन के लिए रह जाते हैं किंतु जहाँ जल का कष्ट है तथा दिशा जंगल आदि शौचादय सो, के लिए एकांत स्थान नहीं है वहाँ वे कभी नहीं ठहरते साधारण लोग जहाँ शौचादय को जाते हैं जहाँ लोगों की दृष्टि पड़ने की संभावना है वहाँ पर जो श्रेष्ठ साधु होते हैं वे शौचालय नहीं जाते बहुत दूर एकांत स्थान में जाकर वे शौचालय कार्य कर आते हैं साधुओं से मैंने एक कहानी सुनी थी एक व्यक्ति श्रेष्ठ त्यागी साधु के दर्शन के निमित्त इधर उधर खोज कर रहा था किसी ने उसे यह कह दिया कि जिस साधु को बस्ती से बाहर बहुत दूर जाकर शौचालय करते हुए देखो उसे ही ठीक ठीक त्यागी समझना इस बात को ध्यान में रखकर बस्ती से बाहर वह ढूंढने लगा एक दिन उसने किसी साधु को दूसरों की अपेक्षा बहुत दूर जाकर नित्य कर्म करते देखा वह उसके पीछे लग गया तथा यह कैसा व्यक्ति है यह जानने के प्रयास करने लगा घटना इस प्रकार हुई कि उस देश की राजपुत्री ने यह सुना था कि यथार्थ योगी पुरुष के साथ विवाह होने पर सत्पुत्र की प्राप्ति होती है क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि योगी पुरुषों के वीर से साधु पुरुष जन्म लिया करते हैं इसलिए साधुओं ने जहां डेरा लगाया था वहां पर अपने अभिलषित पति की खोज में उपस्थित हो इस साधु को पसंद कर वह राजपुत्री घर लौटी तथा अपने पिता से बोली कि उस साधु से वह विवाह करना चाहती है राजा का पुत्री पर अत्यंत स्नेह था उसके हठ को देख कर, राजा उस साधु के समीप गया तथा आधा राज्य इत्यादि देने की बातें कहकर उसे नाना प्रकार से समझाने लगा जिससे वह राजपुत्री के साथ विवाह करने को सम्मत हो जाए किंतु साधु राजा की बातों में नहीं आया किसी से कुछ न कर कह कर रात में ही वह उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र चला गया पहले जिस व्यक्ति की चर्चा की गई है उसने साधु के इस प्रकार के अद्भुत त्याग को देख यह जान लिया कि वास्तव में उसे एक ब्रह्मज्ञ पुरुष का दर्शन हुआ था तदनंतर शरणागत हो उनके उपदेश तथा कृपा से ईश्वर भक्ति प्राप्त कर वह कितार्थ हो गया रानी रासमणि के बगीचे में दीक्षा की सुविधा के साथ ही गंगा जी की कृपा से जल की भी कोई कमी नहीं रही है तथा उसके समीप ही इच्छा इच्छानुसार दिशा जंगल जाने का भी उपयुक्त स्थान था इसलिए साधु लोग उस समय वहीं डेरा डाला करते थे यह एक साधारण नियम है कि बात क्रमशः एक के बाद दूसरे के द्वारा चारों ओर प्रचारित हो जाती है एक साधु ने दूसरे से कहा उसने और एक साधु को इधर आते देखकर उससे कहा इस प्रकार प्राय सभी साधुओं में इस बात का प्रचार हो चुका था कि रानी रासमणी का बगीचा गंगा सागर तथा जगन्नाथ धाम जाने के मार्ग में डेरा डालने की एक सुंदर जगह है भिन्न भिन्न समय में पृथक पृथक साधु संप्रदायों का आगमन श्री कृष्ण देव यह भी कहा करते थे भिन्न भिन्न समय में पृथक पृथक प्रकार के साधुओं की भीड़ लग जाया करती थी कभी उच्च स्तर के सन्यासी परमहंस लोग ही आने लगे ऐसे वैसे वैरागी नहीं किंतु उच्च कोटि के लोग अपने कमरे को दिखाकर वहाँ दिन रात उन लोगों की भीड़ लगी रहती थी सर्वदा ब्रह्म तथा माया का स्वरूप अस्ति, भाति प्रिय वेदांत की इन सब बातों की चर्चा हुआ करती थी